वन दिहारी लाल की जय राधा गिरिंद्र बिहारी देवजू की जय श्री श्री गौर लीला की जय चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय उनके तिथि महोत्सव की जय श्री मिताय गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राहाम हरी गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गो govind jay jay gobind jay jay gopal jay jay राधार हरी गोविंद जय जय गुलंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत परा सरसू सत्यवती हृदय नंदनोव्यासो य से कमलगल तम वाग्म ममृत जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षण परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणा प्रवर्ति तो हम बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाई श्री उपम साग्र जात सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साइतम सवधूत पजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादा सह गण ली विशाखावता आजितुजौ कनकावदीर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वजरौ युगधर्मौ बंदे जगत्कुण करौ। बंदेषपरविंदयुगुल युषा बक्ष्योज प्रणीकृते विलसती स्निग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणिमो परितने कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नख चंद्रकांतिलहरी निर्व्याज मतन्वते पात्रात्रचारण न कुरते न स्वरम वीक्षते चारणो नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणम न ध्यानाल दत्ते रसम भक्तिरसम सगवान् गौर परो गति नारायण नमस्कृति नरम चरम देवी सरस्वती व्या तथ जयमदीर वाछाकुभ्य कृपाद्य पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो हे हेप दुर्गत जनईक दयाबलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे कुत मंद मते दया बुलशुंडिला नारायण नारायण श्रीमदुर परम श्री चैतन्य चरतामृत श्री गौरलीला नव श्री गौरलीला गायन के महामहोत्सव में आज समापन दिवस इस क्रम को अभी आदेश हुआ है कि आगे चालू रखना है परंतु जो श्री बाबा के आराधना उत्सव के अवसर पर ये जो सेवा मिली इसका आज समापन दिवस आज जल्दी कथा भी समाप्त होगी छह बजे से यहाँ पर थोड़ा आभिवास कीर्तन है इसलिए कथा का जल्दी समापन भी होगा जितना यथासाध्य हो उतने इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे अद्भुत लीला और श्रीमंद महाप्रभु की लीला उपासना के क्षेत्र में जो चारों पक्ष हैं उनको परिपूर्ण रूप से प्रकाशित करने वाले उपासना के चार पक्ष हैं एक पक्ष है दार्शनिक पक्ष या विचार पक्ष श्री चैतन चरतामृत अचिंत भेदा भेद बाद जो दार्शनिक पक्ष श्रीमंत महाप्रभु का जिसमें मध्य संप्रदाय उसकी जो गुरु परंपरा और कहीं जो मूल सूत्र हैं उनको ग्रहण करके श्रीमंत महाप्रभु ने तत्वतः तो अपने निज के सिद्धांतों को ही प्रकाशित किया और जो गौरी वैष्णव दर्शन उसको जिस तरह प्रकाशित किया वो अद्भुत होकर के विराजमान परंतु उसका कहीं ना कहीं संपर्क इतिहास की दृष्टि से और संप्रदाय के प्रवाह की दृष्टि से श्री मध्य के साथ में ही रहा और माध गौड़ेश्वर हो करके वह कहीं प्रसिद्धि भी हुई परंतु उसकी मुख्य प्रसिद्धि श्री चैतन्य संप्रदाय चैतन्य मत के रूप में ही रही दोनों का एक संबंध है। चेतन चरितम उसी अचिंत भेदाभेद को प्रकट करता है अचिंत का अर्थ है कि जहां मानव के तर्क के द्वारा कोई वस्तु की स्थापना न हो बल्कि शास्त्र के द्वारा स्थापना हो उसका नाम है अचिंत हम अपनी चिंता अपने तर्क अपने विचार उनके आधार पर कोई सिद्धांत स्थापित नहीं करेंगे शास्त्र ने जैसा वर्णन किया है उसके हिसाब से हम दार्शनिक सिद्धांत को तत्व चिंतन को तीन तत्व हैं ईश्वर तत्व जीव तत्व और जगत तत्व या माया तत्व इन तीनों को शास्त्र के आधार पर ही हम स्थापित करेंगे ये था दर्शन सिद्धांत अचिंत का अर्थ है शास्त्र के अनुसार तीन तत्वों का विशेष रूप से निर्धारण करना सामान्यतः जब ये कहा जाता है कि अचिंत भेदाभेद बाद तो जहां भेद होगा वहां अभेद नहीं होगा जहां अभेद होगा वहां भेद नहीं होगा ये तो भेदावेद एक साथ कहना ये तो ये तो स्वच्छ विरुद्धत्व आ जाएगा अपनी वाणी को स्वयं काटने वाली बात हो जाएगी परंतु जहां हम निषेध करते हैं वहां निषेध कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है निषेध सर्वदा सावधी होता है अवधि से युक्त होता है कहीं कोई संगीत गा रहा है और यह कहता है कि भाई हमें किस में नहीं आ रहा है दूसरा यह कहता है तुम इस विषय में तुम कुछ नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो का तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें बुद्धि नहीं है उस विषय में वो कुछ नहीं जानता है केवल इतना सा कहने का तात्पर्य तो निषेध जो होता है तुम कुछ नहीं जानते तुम मूर्ख हो यह कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम में बुद्धि नहीं है तुम्हारी बुद्धि का निषेध नहीं किया जा रहा है बुद्धि के एक अंश का निषेध किया जा रहा है कि इस विषय में तुम कुछ नहीं जानते इसी प्रकार शास्त्र जहां पर भेद का निषेध करता है वहां पर यह नहीं है कि वह संपूर्ण भेद को निषिद्ध करता हो वह भेद के एक अंश को निशिध करता है और उसको कहीं अद्वैत में जो अवैध पदार्थ है उसमें उसका संगमन करता है उसके साथ में उसको जोड़ता है तो पूरी तरह से निषेध नहीं है जहां अद्वैत कहा गया उसका मतलब है द्वैत का पूरी तरह से निषेध नहीं है द्वैत के भीतर भी अद्वैत को कहीं देखना है और जहां अद्वैत कहा गया वहां पर भी कहीं ना कहीं अद्वैत के भीतर द्वैत का समावेश करना है और अचिंत का तात्पर्य है कि विरुद्ध धर्माश्रयता जहां एक साथ हो जहां पर तर्क न चले तर्क असहिष्णुता जहां पर हो उसका नाम है अचिंत परंतु यह भी अचिंतता के मुख्य अर्थ नहीं है चिंतता का मुख्य अर्थ है शास्त्र के आधार पर हम किसी चीज का स्थापन करेंगे और श्रीमंत महाप्रभु ने ब्रह्म को श्री अद्विताचार्य श्री साधु भट्टाचार्य उनके साथ में वार्तालाप करते हुए उस अचित भेदा भेदवाद का दिग्दर्शन करा दिया कि वो जो परतत्व है वो परतत्व शक्ति से युक्त है और शक्तियों में के रूप में उनमें भेद है परंतु तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद होने के कारण भेद और अभेद दोनों एक जगह विद्यमान है और अचिंत का तात्पर्य केवल भेद भी है अभेद भी है। इसे घबरा करके कोई अचिंत कह दे इसलिए अचिंत्य नहीं है अचिंत का तात्पर्य है शास्त्र द्वारा वह उत्पाद्य शास्त्र इसी तरह से भगवान का वर्णन करते हैं कि वह परतत्व सर्वदा शक्तियों से युक्त है और शक्ति शक्तिमान में कहीं भेद नहीं है शक्ति शक्तिमान इनको एक करके किया जा सकता है अतः भेद होते हुए भी अभेद शास्त्र के अनुसार सिद्ध होता है यह हुआ अचिंत भेदावेद दोबारा कहते दें भेद होते हुए भी वह भेद शक्ति और शक्तिमान के अनुसार एक होकर के शास्त्र के द्वारा स्थापित है अचित भेदाभेद हुआ श्रीमद महाप्रभु की जितने भी लीला चरित्र हैं वे उपासना की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं और अनेक अनेक स्थानों पर श्रीमंद महाप्रभु रस तत्व उपासना तत्व का जैसा विवेचन करते हैं जैसे पिछले कल के रथ प्रसंग में श्रीमंद महाप्रभु ने जिस तरह से नायिका भेद का वर्णन किया वह अद्भुत है श्री रसयात्रा प्रसंग में जैसे संयोग की स्थिति का वर्णन किया और समृद्धमान संयोग उसके विभिन्न का रूपन किया वो अद्भुत फिर होरा पंचमी के प्रसंग में जब लक्ष्मी जी श्री पूरे वैभव के साथ में आई ये प्रश्न उठाया गया कि माननी तो श्रृंगार त्याग करके आती हैं ऐसे युद्ध करने के लिए तो आती नहीं है लक्ष्मी जी ऐसे क्यों आईश्री प्रभु जगन्नाथ प्रभु बलदेव सुभद्रा को इसलिए लेकर के आए कि लक्ष्मी जी कहीं ये नहीं समझे कि ये यहां से निकल करके कहीं स्वेच्छाचारी हो जाए इसलिए बलदेव सुभद्रा मेरे साथ में है भाई बहन मेरे साथ में है ये संतोष दिलाने के लिए लक्ष्मी जी को धैर्य दिलाने के लिए उनके मान को श्री महाप्रभु बलदेव सोहद्या को भी साथ में लेकर के आए परंतु श्री कृष्ण श्री ब्रजेंद्र नंदन कहीं वृज में ही नहीं बस जाएं इसलिए श्री लक्ष्मी जी कहीं क्रोध करती हुई भी आ रही हैं और उस समय अपने वैभव को दिखाती हुई मानो ये कह रही हैं कि यहां पर मेरे पास में इतना वैभव है उनका द्वारका का ऐसा वैभव है और इस वैभव को छोड़कर के कहा ये लता पताओ में फंस रहे हैं ब्रिज के रज ब्रिज के पर्वत और ब्रिज की लता पता उनकी ओर आकर्षित होकर के वहां फंस रहे हैं इसलिए ये कहीं अविवेचकता धारण करके इतने वैभव को छोड़ करके और ब्रिज में कहा जाएंगे महापुर कह रहे हैं नहीं नहीं ब्रिज का वैभव कम नहीं है ब्रिज का वैभव भी अद्भुत है यद्यपि अपूर्व वो दीक्षा नहीं है लता पता दिख रही है परंतु ये लता पताए भी सब कल्प लता कल्प वृक्ष होकर के ब्रिज के कण कण अपूर्व रत्न होकर के विराजमान है इसलिए ब्रिज का वैभव भी कम नहीं है परंतु तो श्री कृष्ण ब्रिज में प्रेम के बशभूत हैं श्री लक्ष्मी जी उस समय अपने सैनिकों को सेना लेकर के आई हैं और सैनिकों को भेजती हैं कि श्री कृष्ण के सैनिकों को बांध लिया जाए और कृष्ण यहां मेरा अपमान करके गए हैं कहीं दूसरे के कहीं भोरा नहीं जाए वहीं अटक करके नहीं रह जाए इसलिए उनको सेना को आदेश देती हैं कि कृष्ण के परकरों को लाकर के हमारी शरण में लाओ और उस समय श्री जन लक्ष्मी जी की ओर से वहीं के लक्ष्मी जी के सेवक कुछ जाते हैं और श्री जगन्नाथ जी के सेवकों में से कुछ को रस्सी से बांध करके कपड़े से बांध करके और लक्ष्मी जी के शरणागति ग्रहण कराते हैं उनको प्राण करवाते हैं पंत भी कहते हैं कि श्री प्रभु अवश्य आपके पास में आएंगे आप मान धारण मत करो पंत वहां तो पर वो हंसी कर रहे हैं बोले कोई मान मनाने का तरीका है क्या कि प्यारे के सेवक को बंदी बना करके बुलाया जाए अपने चरणों में गिराया जाए और उसको बाध्य किया जाए कि तुम कृष्ण को लेकर के आओ ये मांग का तरीका नहीं है हमारे का जो तरीका है वो तो अद्भुत है नायिका ही कभी धीरा कभी अधीरा कभी धीरा धीरा स्वरूप को धारण करके जैसे नायक से कठोर वचन कहती है वो वचन अद्भुत है श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्री प्रिया जी के मांग का उस समय बड़ा सुंदर मान तत्व का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया सुंदर से कह रही हैं कि किन कुपिता भवन तो नहीं है स्नेह प्रसादो थवा क्रोध तो थवा योग्य एवं भोग्यता दधत्ते तत्किन मैयाद्यान्द्र तनयो स्वाच्छ में वास्तव श्याम सुंदर क्यों मेरे चरणों में गिर रहे हो मैं कोई आपके ऊपर क्रोध थोड़ी कर रही हूं काय को बिना बात के लिए क्रोध करूंगी किम पादांत तो मुपहिशास में कपिता क्या मैं आपके चरणों में क्रोध करती हुई आपके चरणों में प्रार्थना ना खगड़ने के लिए आई हूं मैं आपके चरणों में नाक नहीं रगड़ रही हूं माननी स्वरूप धारण करके कह रही है कि नत तो मैं आपके चरणों में नाक रगड़ने के लिए आई हूं ना आपसे गुस्सा हूं ताय को गुस्सा करूंगी नहीं वो आप दो भगवान आपने कोई अपराध तो किया नहीं है so, किम पादान्त मुपैतास में कुपिता नहीं राब्धो भवान मेरे तो नहीं जाए थे क्रोधक जो बुद्धिमान जन होते हैं वो बिना कारण के किसी से क्रोध भी नहीं करते हैं और बिना कारण के किसी के ऊपर कृपा भी नहीं करते हैं तो काय को तुम्हें तुमसे गुस्सा होने लगी, और काय को तुम्हारी ऊपर कृपा करने लगी तुमने कोई अपराध थोड़ी किया है ये सब टेढ़े टेढ़े बचे न के मांग में कि निर्तो नहीं जाएते कृतधियाम जो बुद्धिमान जन है उनका क्रोधक प्रसादो थ क्रोध और प्रसाद बिना कारण के नहीं होता है अरे योग्य है योग्या भोग्यता जो योग्य होंगे वे आपकी भोग्या बनेंगी हम तो अयोग्य हैं है तत्के मोग्यता उल्टी उल्टी बात कह रही है ये सुप्रिया जी श्याम सुंदर से बोले तत्के मया योग्य हम तो अयोग्य हैं इसलिए हे गोकुलंद तने हम तो तुमको आशीर्वाद दे रही है कि तेनाद्याद गोकल तनयो स्वाच्छंद में तो राजा के बेटा हो और राजा के बेटा राजकुमार को ऐसे ही एल बेल ऐसे ही छैल बेल करते हैं ऐसे ही उनके लीलाएं होती हैं तुम्हारा खूब स्वाच्छंद बड़े बढ़े ऐसे ही स्वच्छंद होकर आचर के आचरण करो ये क्रोध के वचन है डांट रही है और श्याम सुंदर इन वचनों को सुन करके पानी पानी हो जाए क्या सुंदर बचन तो कहां का कहा मांग और कहा लक्ष्मी जी का यह मान के चमार पूरी सेना लेकर के आए और शाम सुंदर के सेवकों को कहीं बंदी बना लो और उनको कपड़े से बांध करके बंदी बना करके कह रहे हैं अरे सेवकों श्री लक्ष्मी जी के चरणों में झुको और जबरदस्ती उनको दंडे के जोर से अस्त्र के बल पर शस्त्र के बल पर उनको श्री लक्ष्मी जी के चरणों में झुकाया जा रहा है ये ये तरीका है क्या अरे झुकाना है तो प्रिया जी कैसे झुकाती हैं श्याम सुंदर कैसे चरणों में गिरे क्या बातों की ऐसी चपेट मारी कि बातों का जवाब देते हुए नहीं है कह रही है किम पादानपहिषास में तुम्हारे चरणों में क्या प्रार्थना करने के लिए आई हूं तुमने कोई अपराध थोड़ी किया है काल को मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध करूंगी बिना क्रोध कारण के न क्रोध होता है न कृपा होती है हम जो योग्य होंगे वो होंगी तुम परम भाग्यशाली उनके साथ में जाओ जाओ उनके साथ में क्रिया करो हम तो अयोग्य है हमारा तो खूब आशीर्वाद है कि तुम्हारी ऐसे ही तुम्हारे ये खेल बढ़ते रहें तुम जो जो अपने ये रहे दिखा रहे हो तुम्हारे एल फैल ऐसे ही बढ़ते रहें क्योंकि राजाओं के राजकुमारों का तो ये आभूषण होता है बड़े घर के लड़कों का तो ये आभूषण होता है ऐसे ही होते हैं जाओ खूब करो इसी से तुम्हारा बड़पन प्रकट होगा अब कहा ये वचन कितने मीठे और श्री श्याम सुंदर इन वचनों को सुनकर के प्रिया के मान के वचनों को सुनकर के कैसे चरणों में गिरे हुए चले जाते तो अद्भुत तो कहां ब्रिज की रीति उसमें कितनी मधुनमा और प्रणय विराजमान है वहां पर प्रेम विराजमान है प्रणय विराजमान है प्रणय के द्वारा मान मान के द्वारा प्रणय स्नेह वृद्धिक्रमे है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है तो कभी प्रणय के कारण मान कभी मान के कारण प्रणय मान के कारण प्रणय की भी उतनी प्रधानता नहीं है प्रणय के कारण जो मान होता है वो बड़ा प्रशासन प्रणय मान बड़ी वस्तु है मान से प्रणय ये बड़ी वस्तु नहीं प्रणय का तात्पर्य है प्यारे पर पूरा विश्वास उस पूरे विश्वास को धारण करके श्री प्रिया मान कर रही हैं प्यारे के ऊपर पूरा विश्वास है और इसीलिए मान धारण कर रही हैं इसलिए प्रणय मान के जो वचन हैं वो श्री प्रिया में विराजमान हैं लक्ष्मी जी में प्रणयमान नहीं लक्ष्मी जी अपने सेना के बल पर श्याम सुंदर के सेवकों को देखिए कितना बड़ा अंतर है एकदम स्पष्ट अंतर दिख रहा है इस रह को समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी सेना और अपने वैभव के मान पर श्याम सुंदर के सेवकों को बशीभूत करके श्याम सुंदर को अपने चरणों में झुकाती हैं वहां प्रेम नहीं है वहां शक्ति के बल पर श्याम सुंदर को चरणों में झुकाना जबकि शिवप्रिया जो मान कर रही हैं वो प्यारे के ऊपर पूरा विश्वास है इसलिए मान कर रही हैं मान उस स्थिति का नाम जहां मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी जो भाव मिलन प्राप्त न करने दे उसका नाम है मान एकांत निकुंजी भी है प्यारा भी प्रेम करने वाला है प्रिया भी प्यारे से प्रेम करने वाली है कोई बाधा नहीं है और फिर भी जो भाव मिलन न करने दे उसका नाम है मान वो मान धारण कर रही है यहां पर शक्ति के बल पर श्याम सुंदर को गंड देने के लिए या श्याम सुंदर के पार्षदों को शक्ति के बल पर कहीं जीत करके अपने पास में लाया और श्याम सुंदर उस समय अपने पार्षदों को छुड़ाने के लिए बंदना करेंगे श्याम सुंदर को हराने के लिए यहां पर शक्ति का प्रदर्शन क्या है तो कहां शक, शक्ति के बल पर शाम सुंदर को बशीभूत करना और कहा प्रेम के बल पर बसीभूत करना कितना बड़ा अंतर है इससे महाप्रभु खूब हाँसी हो आ रहे हैं कि ब्रज की ये कहा तो ब्रज की रीति और कहा ये लक्ष्मी जी खोरा पंचमी के दिन जैसे त। त। तमाशा कर रही हैं और शक्ति के बल पर श्याम सुंदर को दंड देना चाह रही है उनके पार्षदों को कहीं बांध लेती हैं कि श्याम सुंदर हमारे पास में आएंगे और सारे पार्षद कह रहे हैं महारानी नहीं नहीं, नहीं। श्याम सुंदर जल्दी ही आपके पास में लौट करके आएंगे आप क्रोध मत करो और ये जब कहा तब श्री लक्ष्मी जी उन बंधे हुए पार्षदों को खोल देती हैं और उस समय श्री लक्ष्मी जी लौट के चली जाती क्या वा? में यही लीला होती है माने श्री लक्ष्मी जी की पालकी आती है रथ आता है रथ के साथ में सब लोग जितने भी चमर छत्र इन सब को लेकर के पूरी भीड़ लक्ष्मी जी के साथ में आती है और श्री जगन्नाथ जी के रथ को छड़ियों से पीटती हैं, महाप्र वह हंसी कर रहे हैं कि जड़ रथ को पीट रही है ये कैसा गुस्सा है यदि रथ जड़ नहीं है रथ तो चेतन है परंतु लीला में ऊपर से लगता है कि जड़ रथ को पीट रही है और क्रोध दिखा रही है ये लक्ष्मी जी की प्रेम की गरिमा नहीं है प्रेम की गरिमा हमारे वृज में है जहां श्री श्याम सुंदर को एकदम बशीभूत बना लिया जाता है और उस समय श्रीमद महाप्रभु ने जो नाय भेद प्रस्तुत किया वो नाय भेद अद्भुत होकर के बिराजमा के नायिकाओं में दो प्रकार की नायिकाएं हैं एक नायिका है बामा दूसरी नायिका है दक्षा दो तरह की नायिकाएं है होती हैं बामा और दक्षा ये दो प्रकार की नायिकाएं फिर अनेक अनेक प्रकार की होती है दो प्रकार तो सब में हैं। त्वता तो नायिकाएं तीन प्रकार की एक नायिका है प्रखरा दूसरी है समा तीसरी है लघ्वी जो प्रखरा है वे कठोर वचन बोलती हैं। है प्रखरात्व विशेष रूप से जो प्रौढ़ नायिकाएं हैं उनमें प्राप्त होता है जो मध्याय है उनमें समा रूप की प्राप्ति होती है जो मुग्धाएं हैं उनमें लघवी रूप की प्राप्ति होती है परंत श्री महाप्रभु नायिका भेद का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि मुग्धा नायका में रस का विस्तार नहीं है क्योंकि अभी वो बाल है तो मुग्धा नवय कामा रत वामा रति में जो वामता धारण करे नव वय से युक्त होकर के विराजमान है उसका नाम है मुग्धा अभी छोटी अवस्था वाली है, जो है उसमें रस का विस्तार है उसमें प्रेम परिपूर्ण रूप से भर चुका है प्रणय पूरी तरह से विद्यमान है और प्रौढ़ा में प्रणय इतना अधिक विद्यमान है कि वहां पर वह कहीं लज्जा का त्याग करके भी कहीं अत्यंत प्रार्थनामय वचन या अत्यंत अधिकार दिखाने वाले बचन उनको प्रस्तुत करती है तो प्रखरा उनमें प्रधाना या प्रखरा उनमें अत्यंत अत्यंत उन्मुक्तता होती है उसमें भी रस का विस्तार नहीं है रस का मुख्य विस्तार मध्या में और मध्या में भी मान धारण करके जब बैठती हैं ये तो मिलन के स्थिति में जो नायिकाएं हैं वो प्रखरा समा और लघ्वी ये तीन स्वरूप धारण करके विराजमान प्रखरा में अत्यंत अत्यंत प्रगल्भता होती है प्रगल भाव होकर के विराजमान हैं और अपने प्रणय का वे स्वयं उद्घाटन करती हैं स्वयं अपने प्रेम को प्रकट करती हैं मध्य उसमें लज्जा भी है और उसमें मिलन की उत्सुकता भी है दोनों का समन्वय है।, है और वह कहीं लज्जा का भी त्याग करके अपने भाव को अत्यंत अत्यंत प्रकट करती है जो मध्यान्हयिका है उस मध्यान्हयिका में कहीं उत्सुकता भी है और लज्जा भी है मुग्धा में लज्जा की प्रधानता है इसलिए वो अपने भाव को प्रकट नहीं करती है महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर के साथ में ये प्रसंग निरूपण कर रही जब मान की स्थिति आती है उस समय प्रखरा वह प्रखर वचन कहकर के कड़वे वचन कहकर के श्याम सुंदर के साथ में कठोर वचन का प्रयोग करती है और पूरी पूरी तरह से शाम सुंदर से कठोर वचन का प्रयोग करती है कठोर वचन का प्रयोग नहीं भी करती है और करती भी कभी विनम्रता की बात करेगी कभी कठोरता की बात करेगी मुग्धा जो है वह सर्वदा सर्वदा अत्यंत अत्यंत धीरा होकर के विराजमान होंगी इस प्रकार धीरा अधीरा और धीरा धीरा ये तीन स्वरूपों को धारण करके मान में ये विरहणी विद्यमान होती हैं तो संयोग और व्योगी और व्योगनी, में प्रखरा प्रखरा समा और लघु ये तीन स्वरूप मान में प्रखरा समा और मृद्वी ये तीन स्वरूप धारण करके नायिकाएं विराजमान हैं और ये दोनों ही कभी दक्षिणा और कभी बामा इन दो स्वरूपों को धारण करके श्याम सुंदर से के साथ में अपने प्रणय को प्रकट करती हैं इसका संपूर्ण जो नायिका भेद है उस नायिका भेद को श्रीमद् महाप्रभु उस समय श्री स्वरूप दामोदर जी के साथ में रात्रि में विचार करते हैं और ये जो अः हो पंचमी का जो अवसर जिसमें श्री लग, लक्ष्मी जी बड़े विस्तार के साथ में वैभव के साथ में आती हैं होरा पंचमी के दिन सबने श्री महाप्रभु ने सबसे कहा था कि भाई जिसके भी घर में छत्र चमर, पंखा जितनी भी सामग्री है जहां जहां श्री प्रताप रुद्र महाराज ने भी आदेश प्रदान किया था कि कल होरा पंचमी है लक्ष्मी जी की सवारी निकलेगी उस समय मंदिर में जितनी भी चमर छत्र ये हैं उनको लेकर के और मेरे अपने राज महल में भी जितने भी हैं उनको भी लेकर के निज घर में और मंदिर में उन सबों को लेकर के लक्ष्मी जी निकलेंगे और उस साल उस वर्ष लक्ष्मी जी की जो सवारी निकली गजब सवारी धूम धाम और महाप्रभु हाजि कर रहे हैं बोले ये कोई माननी का स्वरूप है क्या हमारे ब्रिज में तो माननी का स्वरूप ये है कि वो श्रृंगार त्याग करके बैठती है और यहां पर लक्ष्मी जी केवल अपने घर का ही नहीं आसपास से पड़ोस से भी छत्र जमर इन सबों को लेकर के और श्याम सुंदर को जीतने के लिए निकल रही हैं ये माननी का कौन सा स्वरूप है और माननी मान करती है प्रणय के बल पर प्रणय मान है जबकि लक्ष्मी जी प्रणय मान नहीं कर रही हैं, लक्ष्मी जी वैभव मान कर रही हैं और वैभव के द्वारा श्याम सुंदर को जैसे दंड देने के लिए इतनी सेना लेकर के आई हैं और अपने सेना को आदेश दे रही हैं कि श्याम सुंदर मुझे छोड़कर के चले आए हो सकता है कोई उनको भुरा करके ले जाए यहां इसलिए श्याम सुंदर को अपने बसीभूत करने के लिए सेना को आदेश देती हैं कि जाओ श्याम सुंदर के सैनिकों को श्याम सुंदर के परकरों को पकड़ करके ले आओ कोई मानने का तरीका है क्या महापुरु हंसी कर रहे हैं ये लक्ष्मी कैसा मान कर रही है और उस समय श्री लक्ष्मी जी के सारे सैनिक जाते माने जगन्नाथ जी के मंदिर के जो सेवक है वही दो भागों में बट गए कुछ सेवक आ जाते हैं श्री जगन्नाथ जी के रथ के पास में कुछ सेवक आते हैं श्री लक्ष्मी जी की सवारी के साथ में और लक्ष्मी जी की सवारी के साथ में जो सेवक आए वो जगन्नाथ जी के रथ के साथ में जो सेवक हैं श्री कृष्ण के सेवक हैं उन सेवकों को कहीं कपड़े से बांध करके और श्री लक्ष्मी जी के चरणों में गिला.. गिराते हैं कि गिरो शरणागति ग्रहण करो और लक्ष्मी जी तुम उनके ऊपर क्रोध कर रही हैं और वे हाथ जोड़ रहे हैं बोले महारानी श्री कृष्ण जल्दी ही आपके पास में आएंगे ऐसा नहीं है वे पर को ढूंढने के आपके पास में इतना बिलास कर रहे हैं कभी घर के बाहर निकले नहीं इसलिए वे इस समय साल में एक बार कहीं बाहर निकलते हैं तो घर छोड़ करके आए हैं साल में एक बार वो भी आपके अनुमति से ही आए हैं ऐसा नहीं है कि आपके अनुमति से नहीं आए हैं घर के बाहर एक बार तो भाई थोड़ा सा रामक करने के लिए जाएगा ही घर के भीतर ही भीतर बंद रहेगा आपके साथ में रहते हैं इसलिए एक बार श्री प्रभु घर के बाहर निकलते हैं इसलिए घबराओ मत जल्दी आएगी और ऐसा सुन करके श्री लक्ष्मी जी आप लौट जाती है श्री तो हमारे ब्रिज में मान उत्पन्न होना और मान का शमन होना ये कितना है पर जैसे विजय प्राप्त की अनुसार जरा सा आश्वासन मिला और आश्वासन मिलने पर फिर लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो गया और लक्ष्मी जी जैसे चली गई पंथ ब्रिज में श्री श्याम सुंदर श्री मान के पश्चात फिर जो श्याम सुंदर का जो मिलन है वह और भी ज्यादा समृद्ध अधिक श्रेष्ठ मिलन होता है तो वो मिलन जो संक्षिप्त मिलन जो है वो होता है पूर्वराग के पश्चात कहीं संक्षिप्त मान के पश्चात संकीर्ण तो संकीर्ण मिलन यहां पर प्राप्त हो रहा है फिर दूर प्रवास के पश्चात संबंध और दूर प्रवास के पश्चात समृद्धिमान यह संयोग प्राप्त हो रहा है तो महाप्रभु पूरे रसतत्व को कितने मधुर प्रकार से यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं सार्वभम ग्रह भुंजन स्वानंदिकम स्वनिंदकम अमोघकम अंगी कुर स्फुटाम चक्रे गौरस्वाम स्वाम भक्त वश्यताम श्रीमद महाप्रभु ने सार्वभौम के घर में भोजन किया सार्वभौम भट्टाचार्य उनके यहाँ पर महाप्रभु इस अध्याय में पंद्रहवें अध्याय में भोजन करेंगे आप वहां भिक्षा ग्रहण करेंगे भोजन करते समय अपनी निंदा करने वाले अमोघ ये अमोघ जो है ये सार्वभम भट्टाचार्य के जमाइ वे महाप्रभु की नि करते हैं कि हाय सन्यासी होकर के इतना खाता है तो महाप्रभु के भोजन को टोक लगाते अमोक और सागन भट्टाचार्य उस समय बिना परवाह किए हुए अपने जमाई को भी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ते और भगा ये सालु भट्टाचार्य की भी अपूर्व प्रीति महाप्रभु के साथ में दिखा रहे तो स्विंदकम अमोघ कम अपने निंदक अमोग जो है उनको निकाल दिया अमोग के विशुचका हो गई दस्त लग गए और शरीर एकदम कृष हो गया और श्रीमंत महाप्रभु ने उस समय अमोक के ऊपर कृपा की सालूण भट्टाचार्य के, के संबंध के कारण अमोक के उन कृपा की उसकी चिकित्सा की और चिकित्सा करवा करके अपनी दिखाई भक्त के भक्तवश्यता विराजमान और अमोक का उद्धार किया इस लीला का आगे वर्णन करेंगे ये उसका एक सूत्र दे दिया कार्य दे दी आप कह रहे हैं कि जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौ भक्त ब्रंदा तो वरे जगन्नाथ दर्शन नृत्य गीत दंडवत प्रणाम स्तवन श्री महाप्रभु मंगला दर्शन करने के लिए उस समय श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाएं मंगला प्रथम दर्शन करने के लिए पहला जब दर्शन खुले उस समय श्री महाप्रभु जाएं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वहां पर नृत्य गीत दंडवत प्रणाम स्तवन ये करें घर पर आकर के नाम संकीर्तन करे अद्वैत आसिया करे प्रभुर पूजन उस समय श्री अद्वैत आचार्य आप आए श्री अद्वैत आचार्य भी आए हुए हैं सब गौरव भक्त आए हुए हैं जगन्नाथ जी के अवसर पर उस समय श्री अद्वैत आचार्य श्रीमद महाप्रभु का पूजन करने के लिए पूजन की सारी सारी सामग्री लेकर के विराजमान हो रहे और श्रीमद महाप्रभु का सुगंधि जल पाद्य आचमन इन सब से सुगंध चंदन लेपन इनके द्वारा पूजन कर रहे हैं गले में माला धारण करा रहे हैं मा, माथाए तुलसी मंजरी हाँ गले माला दे माथाए तुलसी मंजरी महाप्रभु के गले में माला दी और माथे के ऊपर तुलसी मंजरी दी माने चरणों में नहीं दी क्योंकि ये जानते हैं कि महाप्रभु भले साक्षात कृष्ण ही हैं परंत महाप्रभु कहीं भक्त आवेश में हैं और भक्त आवेश में होने के कारण चरण में तुलसी नीचा इसलिए महाप्रभु के मस्तक के ऊपर तुलसी मंजरी समर्पित जैसे गुरुदेव के पूजा में मस्तक के ऊपर ही चंदन में तुलसी के पत्ते में चंदन लगा करके और मस्तक के ऊपर तुलसी मंजरी चाहती चढ़ाई तुलसी पत्ता चाहा जाते है, चरणों में नहीं जाएगा ऐसे ही यहाँ पर भक्त आवेश के कारण ये एक भजन की रीति भी बता रहे हैं कि माथे के ऊपर तुलसी मंजरी ने प्रदान की और योर हस्ते स्तुति करे पदे नमस्कार चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सारंग भट्टाचार्य हरे कृष्ण श्री अद्वित आचार्य वे महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं अब आचार्य तो महाप्रभु से बावन वर्ष बड़े हैं अवस्था में तो प्रकट नीराम परंतु तो इतने बड़े बूढ़े हो करके भी प्रभु तो इनके बालक इनके सामने उत्पन्न हुए हैं बालक है परंतु तो इनकी स्तुति कर रहे हैं, हैं नमोस्तुते मार जो तुम हो सो हो तुम जा तुम्हारा काम तुमको तो प्रणाम <laughs> क्या सुंदर वंदना <laughs> ऐसी वंदना भी कहीं नहीं सुनी होगी <laughs> यो सिसो से न तुम जो हो वो तुम जा हम तो तुमको तो नमस्कार कर रहे हैं ऐसे नमस्कार कर रहे हैं आ, माने मेरे पास में वाणी नहीं है ये ऐसी सुंदर स्थिति ऐसी इतनी मधुर स्थिति और कहीं नहीं मिलेगी कि जो सिसो से नमस्ते तुम जो हो सो हो तुमको प्रणाम है कहां तक तुमको वर्णन किया जाए इस प्रकार वो पूरा तंत्र का श्लोक है ये राधे कृष्ण रमे विष्णु सीते राम शिवे शिव यासी सासी नमो नित्यम योसी सोसे नमोस्तुते स्तुते ये है किसी तंत्र के श्लोक को श्री अद्वैताचार्य कह रहे हैं तो कोई आपको राधे कृष्ण कहता है कोई आपको सीता राम कहता है कोई आपको शिव पार्वती कहता है जो हो महाराज जो हो मान लेना हमारी तो बस दंडौत है तुमको इतनी बढ़िया दंडौत स्तुति श्री महाप्रभु भी अद्वैताचार्य को प्रणाम कर रहे हैं और श्री उस समय श्री महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं श्री ये निमंत्रण जो है वो भी अपूर्व पहले दिखाया अपने हाथ से श्री अद्वैताचार्य सारी रसोई करके और निमंत्रण करा रहे श्री महाप्रभु चार मास रहे महाप्रभु कभी कहीं भिक्षा ग्रहण करते हैं कभी कोई सामग्री लाकर के महाप्रभु को समर्पित करता है महाप्रभु उसको ग्रहण करते हैं चार महीने सारे गौ देश के बंगाल के जो निवासी थे वे जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में महाप्रभु के पास में पुरी में रहे और श्री जगन्नाथ की विभिन्न जो यात्राएं होती हैं उन यात्राओं का सब दर्शन किया आनंदित करे। कृष्ण जन्म यात्रा देने। और इसी बीच में के भीतर श्री जन्माष्टमी का अवसर आया श्रीमद महाप्रभु उस समय गोप वेश धारण करके पटका वटका माफी के ऊपर भारत धारण करके फैट बात करके और गोप वेश धारण करके श्री महाप्रभु उस समय सब भक्तों को संग में लेकर के दधि का रहे हैं दधि मंगल उत्सव कर रहे हैं, हैं। दूध दही इनको कंधे के ऊपर ला रहे हैं सब हरी हरी बोलते जा रहे हैं कनाई खूटिया जो है वे इस समय नंद बाबा का वेश बना करके ठाड़े हुए हैं महाप्रभु के परकर है कनाई खूटिया इनका नाम है कनाई खूटिया तो वे नंद बाबा का वेश धारण बना करके डाली लगा करके ये विराजमान विराजमानी है ही इनके श्री जगन्नाथ माही ये श्री यशोदा जी का वेश धारण बना करके उस समय श्रृंगार धारण करके विराजमान हुए सब लोग उस समय सार्वभम इत्यादि के साफ नृत्य गीत में श्री धकाा करते हुए नंद महोत्सव करते हुए विराजमान हो रहे तो बोले कि ना कह रहा हो को। सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं गुस्सा मत करना मेरी बात पर मैं तो तुमको गोप तब जानू तुमने बेच तो धारण कर लिया है महाप्रभु से कह रहे हैं मैं तो तुमको गोप तब जानू जब लठिया घुमा करके दिखाओ <laughs> So, लगुन फिराई ते थे पाल तभी जानी गोप ये लठिया फहराना आता है तो जानूंगा तुम गोप हो और उस समय महाप्रभु ने लठिया ली और महाप्रभु क्या लठिया घुमा रहे हैं चारों ओर बनेटी घुमा रहे हैं फिरा फिरा करके <laughs> चारों <laughs> ऐसे और बड़ी तेजी से महाप्रभु लठिया घुमा रहे हैं सब कह रहे हैं नई पक्के गोप है वास्तव में ये गोपी है गोप सिर के ऊपर पीठे पीठ पीछे दोनों ओर दाए बाए सब और फिर फिर करके महाप्रभु लठिया घुमा रहे अपूर् आनंदित हो रहे हैं श्री महाप्रभु उनको श्री कनाई खुटिया जो है उन्होंने विशेष रूप से और जगन्नाथ माहि ये इन्होंने विशेष रूप से सबको वस्त्र इत्यादि प्रदान किए ऐसे महामहोत्सव हुआ इसी बीच में विजया दशमी दश्म, का उत्सव आया और लंका विजय का जश्न में आया उस समय बानर ने हरी प्रभु लया भक्तगण श्री प्रभु आप हनुमान बन गए और बानर सेना लेकर के जैसे युद्ध करने के लिए रावण के साथ में युद्ध कर रहे हैं हनुमान वेशे प्रभु वृक्ष शाखा लिया और महाप्रभु हनुमान के आवेश में आकर के वृक्ष की शाखा लेकर के लंका के ऊपर जैसे चाहे हुए चले जा रहे हैं और हनुमान जी ने जैसे वृक्षों को लेकर के युद्ध किया इस प्रकार वृक्षों की शाखा लेकर के आप युद्ध कर रहे हैं कह रहे हैं कहा अरे रावण अरे रावण कहा है हमारी जगन माता का तूने हरण किया अरे पापी मैं तुझे मारूंगा ऐसे कहकर महाप्रभु गर्जना कर रहे हैं इसी अवसर पर रासलीलाई श्री महाप्रभु उस समय रासलीला का दर्शन कर रहे हैं मधुर भाव से सुंदर गायन करते हुए श्री महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं नृत्य कर रहे हैं लाश नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं फिर दीपावली आई फिर देवोत्थान द्वादशी आई है इस प्रकार श्री महाप्रभु सब भक्तों को गौरी भक्तों को साथ में लेकर के चातुर्मासी में आने वाले जितने भी उत्सव हैं उन सारे उत्सवों का आचरण कर रहे हैं श्री महाप्रभु ने उस समय कहा कि तबे महाप्रभु सब स्वभक्त बुलाइया देशे यहां सबे विदाह करेगा महाप्रभु ने कहा आप लोगों को यहां रहते रहते चार महीने हो गए हैं चार महीने से ऊपर हो गया रथ यात्रा के अवसर पर आए और उसके बाद में दीपावली आ गई है दीपावली हो गई है देवस्थान भी हो गया है अब आप लोग अपने अपने घर जाओ और कह रहे हैं प्रतिवर्ष श्री रथ यात्रा के बहाने आप लोग यहां पधारें और मुझसे भी आपका मिलना हो जाएगा मुझसे मिलने के लिए रथयात्रा के अवसर पर आया आचार्य आज्ञा दिला किया सम्मान और श्री अद्वैताचार्य उनको श्री महाप्रभु ने आज्ञा दी कि आप आचांडाल जितने भी भक्तगण हैं उन सबों को जितने भी जीव हैं उनको कृष्ण भक्ति का दान दे श्री नित्यानंद उनको आज्ञा दी कि अब गौर देश में तुम भी लौट जाओ श्री नित्यानंद प्रभु और वहां उन्मुक्त होकर के भक्ति का प्रकाश करो ऐसे ही रामदास गदाधर सब लोग इन लोगों को भी श्रीम महाप्रभु ने विदा दी है श्रीवास पंडित उनका श्री प्रभु ने आलिंगन किया मधुर वचन कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में मैं नित्य नृत्य करता हूं हूं ऐसा नहीं है कि पहले था तुम इस बात को देखते हो दूसरे लोग नहीं देखते हैं कि पहले जैसे रास होता था संकीर्तन रास इसी प्रकार आज भी श्री श्रीवास पंडित के आंगन में मैं रास करता हूं वस्त्र माता के दी ये सब प्रसाद उस समय श्री महाप्रभु ने एक साड़ी श्री मां के लिए भी दी शची मां के लिए एक वस्त्र माता को दिया प्रसाद के रूप में और कह रहे हैं कि मां खिशी चढ़ना पुण्य मेरी ढंडहत करना और कहना है मां मेरे अपराध को तुम क्षमा कर मुझे इस समय आपकी सेवा करनी चाहिए थी परंतु तो मुझे मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूं और आपकी सेवा छोड़कर के मैंने आश्रम ग्रहण कर लिया है धर्म नई निज धर्म नाश मैंने ये धर्म नहीं किया है ये तो मैंने निज धर्म का नाश ही किया है ये केवल समझाने की नहीं बचन ये तथ्य के वचन तो नहीं है ये मां को केवल समझाने के लिए श्रीमद महाप्रभु ने ऐसे कहा कि मैंने मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी परंतु तो सन्यास हो करके सन्यास हो करके मैं दूर हूं मैंने पुत्र के धर्म का नाश किया है और जगत में शिक्षा दे रहे हैं कि जैव धर्म के लिए देव धर्म का त्याग किया जा सकता है देव धर्म का त्याग कर देना चाहिए पुत्र का मां की सेवा करना ये देव का धर्म है परंतु जीव का कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर देना यह जैव धर्म है इसलिए जैव धर्म बड़ा है देह धर्म बड़ा नहीं पति का धर्म है कि वो पत्नी की सेवा करे परंतु वह कृष्ण प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग कर देता है पति पुत्र पत्नी पुत्र वृद्ध पिता सब का त्याग कर देता है क्योंकि जैव धर्म हमेशा बड़ा है देह धर्म बड़ा नहीं महाप्रभु कह रहे हैं कि पागल जो बालक है उसका मां दोष नहीं लेती है संन्यास से मुझे क्या लाभ मिला मेरी धन संपत्ति श्री कृष्ण प्रेमी हैं मैंने संन्यास ग्रहण किया हाय इससे मेरा मन छिन्न भिन्न हो गया है मैं आज मां के आज्ञा लेकर के ही यहां आ रहा हूं मध्य मध्य आशिम चरण दिखते मैं बीच बीच में मां का दर्शन करने के लिए आऊंगा मैं नृत्य प्रति जाकर के मां का दर्शन करता हूं मां उसे मेरी स्फूर्ति मानती है जबकि वो स्फूर्ति नहीं है वह साक्षात है मैं साक्षात में ही मां के पास में नित्य जाता हूं श्रीवास एक दिन की बात है मां को बता देना उस दिन ये तिथि ये बार था और ऐसा कहकर के महाप्रभु एक घटना बता रहे हैं कि उस दिन माँ ने मेरे लिए सारे एक दिन शालन व्यंजन पांच सात शाख मोचा घंट वृष्ट पोटल निम्बपात माने मेरे लिए शालियन शाक <laughs> मोचार घंटी एक बंगाली बंगाली मिठाई है मोचार घंट पटल पटोल का शाक नीम की पत्ती वाला शाक नींबू अदरक दूध दही सारी सामग्री तैयार की और शालक जी के आगे जब भोग रखे और मंदिर मां जब भीतर गई और रोने लगी और ये कह रही है कि आहा ये सारी सामग्री मेरे बेटा को को बहुत थी और वो घर छोड़कर के चला गया आज ठाकुर जी के इतना भोग लगा है बेटा होता तो खाता मां को लो था उस समय की व्याकुलता देख के मैं शीघ्र वहां पहुंच गया और जब मां भोग लगा करके भोग उसारने के लिए गई तो देखा वहां पर कुछ भी सामग्री नहीं है मैंने वहां जाकर के सब सामग्री स्वयं ने खा ली थी और मां दुखी हो रही हैं बोले हैं आज क्या मैंने रसोई नहीं की क्या अथवा रसोई की थी कुछ ऐसा ध्यान तो आ रहा है रसोई की तो थी परंत तो क्या बिल्ली खाते कोई और खा गया है क्या ऐसे मां एकदम आश्चर्यचकित हो रही हैं और कह रही हा देखो इतनी देर हो गई आज तो गोपाल को भोगी नहीं लगाया ठाकुर जी के भोगी नहीं लगा दोबारा रसोई करने लगती ऐसे तो मां को परंतु उस दिन मैंने ही जाकर के मां के हाथ से ये, ये सामग्री बनी थी पूरा विवरण देकर के मां को धैर्य दिया श्री श्रीनिवासाचार्य परम परमानंद आनंदित रहे हैं जर्जर अश्वधारा प्रवाहित हो रही है और कह रहे हैं प्रभु आप कितनी प्रीति रखते हैं हमारे महाप्रभु का एक नाम है मात्र जहां चैतन्य सहस्र नाम वर्णन किए गए वहां पर महाप्रभु का एक नाम दिया गया मातृभक्ता ये मातृभक्त होकर के विराजमान ऐसे ही विजयादशमी हरि रीति कहा के पूछया तार करा प्रती इस विजयादशमी की ही ये बात है मां से ये कहना और उनको प्रतीति कराना कि ऐसा नहीं है मां तुम जिसको भ्रम मानती हो वो भ्रम नहीं है मैं सदा नित्य नित्य तुम्हारे पास में आकर के प्रणाम करता हूं ऐसे मां को धैर्य प्रदान किया श्री राघ पंडित से कह रहे हैं तुम्हारी प्रीति शुद्ध प्रीति होकर के विराजमान है अली बात और बातों की जात तो जा, बात जाने दो मैं तुम्हारे नारियल की एक कथा कहता हूं ऐसे विदा करते समय एक एक की प्रशंसा कर रहे हैं श्रीमद महाप्रभु सब अब ये बड़े भावो क्षण है विदा होने के अपने प्रियजनों को किसी तरह से भेज रहे हैं परंतु तो उनके प्रेम का पोषण करते हुए चरित्र कह रहे हैं कि आर किल कथा और जो बातें हैं उनको तो रहने दो नारियल की कथा में तुमको बता रहा हूं पांच गंडा परी नारकेल बिकाय तथा तुमने बहुत प्रयास करके बड़े ज्यादा मूल्य देकर के शून्य से एक रुपया के 20 नारियल बिकते थे ऐसे तुमने इतना भारी उस समय की बड़ी कीमत थी, तो बहुत सस्ते होंगे तो उस समय तुमने ज्यादा से ज्यादा मूल्य देकर के नारियल को खरीदा और नारियल को मीठे नारियल ये सुनकर के कि अमुक के बगीचे में मीठे नारियल है वहां से खरीद करके तुम नारियल ला, लाए दस दस पांच पांच कोस से खरीद करके तुम मीठे नारियल लाते हो और उनको धो करके पानी में भिगो करके उनको रखते हो गोला जो है उन नारियल में छिद्र करके पहले श्री महाप्रभु कह रहे हैं मुझे तुम उनके नारियल के रस को मुझे देते हो किसी नारियल के रस को पी करके जब मैं तुमको दे देता हूं तब तुम उस नारियल को कहीं सुधार करके छील करके और उसके भीतर की गिरी निकाल करके फिर मुझे देते हो कोई नारियल यू भी रख देते हो शर्पी बाहरे ध्यान तुम गिरी जो है वो गिरी खाली करके मुझे प्रदान करते हो ऐसे जो पात्र हैं उन पाथल को कहीं बाहर पधराते हो इस प्रकार श्री कृष्ण बड़ी श्रद्धा के साथ में तुम्हारे द्वारा दिए गए नारियलों को भी ग्रहण करते हैं एक दिन दशफल संस्कार करिया भोग संस्कार लगाएते सेवा लिया एक दिन दस नारियल के फलों को छील करके संस्कार करके तुम्हारा सेवक उसने द्वार के ऊपर भीत के ऊपर हाथ लगा दिया और हाथ लगा करके फिर उन नारियलों को लेकर के आया भीत के ऊपर सहारा देते हुए भीत को छूते हुए वो लेकर के आया सही हाथे फल छुए पंडित देखे और उस समय श्री राघव पंडित ने ये देख लिया कि अरे इसने भीत के ऊपर हाथ लगा करके उन्हीं हाथों को बिना हाथ धोए इसने नारियल में लगा लिया भक्त आते हैं रास्ते में अनेक लोग आते हैं उनके चरण की धूल उड़ती है वो भीत के ऊपर पड़ती है और बिना हाथ धोए ठाकुर के भोग की चीज में हाथ लगा दिए इतने मूल्यवान जो नारियल थे इतनी मेहनत से इतनी दूर से जो मंगाए गए थे उनको श्री राघव पंडित ने ठाकुर को भोग नहीं लगाया सबको अलग हटा दिया छुपा दिया है यही बल फल फेले प्राचीन लौट दिया प्राचीर को लांग करके उनको भूरे में उन फलों को डाल दिया ऐसी पवित्र होकर के इतने भाव के साथ में सेवा करते हैं ये मानो भजन की रीति दिखा रहे हैं कि साधक को श्री प्रभु की प्रसन्नता हो इसके लिए कहीं शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए भाई कौन सी चीज प्रसादी है कौन सी चीज अनप्रसादी है तो प्रसादी अन का विचार इसी प्रकार कहीं मर्यादा में भी दूध घर और अन्न इनका कहीं विचार थोड़ा सा कहीं रखना चाहिए कहीं सखरा और निखरा इनका भी जो विचार है वो कहीं रखना चाहिए तो ये अपरस के जो कहीं चार विधान है प्रसादी अनप्रशादी, से और अनप्रशादी, फिर दूध और अंग और सखरा और निखरा ये चार प्रकार की जो अपरस की नीति है इन चार प्रकार की मर्यादाओं को कहीं अपना करके चलना चाहिए कौन सी चीज भंडार की है कौन सी चीज रसोई की है भंडार की चीज अलग रसोई की चीज अलग फिर रसोई में भी ये एक में एक मर्यादा हुई माने सेव की और खासा सेव की खासा इनका विचार फिर सेव की खा का विचार रखने के बाद में दूसरा विचार जो है वो है प्रसादी अनुप्रसादी कौन सी चीज भोग लग गई है भोग लगी हुई चीज अनुप्रसादी में नहीं मिले इसका विचार तो सेव की खासा फिर प्रसादी अनप्रसादी फिर तीसरा जो है वो दूध घर और अन्न भाई दूध की चीज अलग और अन्न की पकौनी चीज अलग दूध घर अन्न इनका भी विचार और चौथी चीज अन्न में भी कच्चा और पक्का इनका विचार पकवान और सखरी और इनका विचार ये चार प्रकार की कहीं भंडार की सेवा की मर्यादा है तो इन चारों प्रकार की मर्यादाओं का वे इतना विचार रखते थे इतना विचार रखते हो ऐसा कहकर के आ तुम्हारी क्या सुंदर सेवा कैसी सुंदर अपरस का मर्यादा का विचार और मर्यादा पूर्वक ठाकुर जी की तुम सेवा कर रहे हो कभी प्रसादी वस्तु का अनप्रसादी में हाथ नहीं लग जाए जो अनप्रसादी वस्तु हैं उनको भी शुद्ध करके जब पाक किया गया उनका कई भंडार की चीज और अनप्रसादी चीज इनमें भी विचार सेव और खासा इनका विचार और सखरे, सखड़ी अनख इन सबका विचारूध घर और, और इनका विचार ये सब के वस्तु अलग रखी जाएंगी अन्न की वस्तु का हाथ एकादशी की वस्तु में नहीं लगे ये चार प्रकार की जो मर्यादाएं हैं इनका विचार रखते हुए तुम विराजमान हो महाप्रभु की चर्चा में क्या है सारा जितना भी भक्तिशास्त्र है उस सबका निचोड़ और इसीलिए आचार्यों ने कहा कि यदि काल के प्रभाव से कभी सारे ग्रंथ नष्ट हो जाएं और एक चेतन चरितम बच जाए तो ज्ञान का कुछ भी हानि नहीं होगी चेतन चरितमृत में सब कुछ है सारे शास्त्र सारी विधान श्री चेतन चरिता मृत में सुरक्षित होकर के मिल जाएंगे ऐसे श्री शिवानंद सेन उनसे मिले शिवानंद सेन का भी सत्कार कर रहे हैं और श्री शिवानंद श्री का सत्कार करते हुए कह रहे हैं कि शिवानंद तुम वासुदेव दत्त जो हैं इनका समाधान करो क्यों बोले वासुदेव दत्त बड़ा खुले हाथ के व्यक्ति हैं जो आया बस उसको दे दिया जो आया उसको बस लुटा दिया ऐसा नहीं करना चाहिए इनका हिसाब किताब तुम रखा करो अत्यंत उदार हैं और ये परम उदार हैं बहुत ज्यादा व्यय करते हैं और तो नहीं ग्रह चाहिए संचय गृहस्थी को भाई थोड़ा सा संचय भी चाहिए और ये संचय रखते नहीं हैं इसलिए आज से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी देता हूं देख तुमको जिम्मेदारी देता हूं कि वासुदेव दत्त का हिसाब कहता तुम रखा पर गृहस्थी के लिए भी श्रीमंद महाप्रभु एक व्यवहार की बात बिल्कुल लौकिक व्यवहार की बात कर रहे हैं कि गृहस्थी को भाई एकदम लुटाया जो आया उस लुटा दिया ऐसा नहीं उसे थोड़ा सा हिसाब संग्रह करते हुए चलना चाहिए ऐसे शिवानंद से को दिया और कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष जब गौर देश से बंगाल से जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भक्तगण आए गुंडिचा दर्शन करने के लिए उस गुंडिचा यात्रा दर्शन करने के लिए तुम सब सबको लेकर के आना और कुलीन ग्राम वाले उनको विशेष रूप से इनको लेकर के आना कुलीन ग्राम वालों से कहा तुम जगन्नाथ जी की पांडु यात्रा के लिए बढ़िया रेशमी पक्की मोटी डोरी उसको लेकर के आना और महाप्रभु ने एक डोरी का टुकड़ा नमूने के लिए इनको काट करके दिया कि ऐसी डोरी बढ़िया बन करके आनी चाहिए न के लिए एक डोरी का टुक काट करके उस समय दिया है श्री रामानंद सत्य खान ये आए गृहस्थ विषयी आमी किम्बोर साधन है और उस समय श्री रामानंद और सत्यराय खान इन्होंने महाप्रभु से प्रश्न किया कि मारे हम गृहस्थी हैं जन हैं हम ग्रहस्थियों के लिए आज्ञा क्या है प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन नरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन गृहस्थी के लिए तीन धर्मों का निरूपण किया कि कृष्ण सेवा करो वैष्णवों की सेवा करो कृष्ण नाम का संकीर्तन करो सत्यराज खान इनमें ये खान तो इनकी उपाधि है उसको मुसलमान मत समझना ये तो राजा राजा की तरफ से दी गई उपाधि है। तो सत्यराज खान उन श्री महाप्रभु से प्रार्थना की कि वैष्णव कैसे पहचानने में आएगा कैसे जाने कि यह वैष्णव है उस समय श्री प्रभु कहे प्रभु कहे याद मुखे शुने एक बार कृष्ण नाम पूज्य से श्रेष्ठ सभा का जिसके मुख पर एक बार कृष्ण नाम हो वही सबके लिए पूजनीय हो करके विराजमान है कृष्ण नाम सारे पापों को क्षय करता है एक कृष्ण नाम करे महाप्रभु श्री सत्यराज खान इनके सामने नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक क्षय नव विधि पूर्ण नाम हार। कि एक कृष्ण नाम सारे पापों को क्षय करता है नौ प्रकार की भक्ति नाम के द्वारा ही पूर्ण होती है कथा कहने के लिए बैठेंगे कथा सुनने के लिए बैठेंगे सबसे पहले नाम संकीर्तन करेंगे सेवा करने के लिए बैठेंगे सबसे पहले नाम संकीर्तन होगा ध्यान करने के लिए बैठेंगे पहले नाम संकीर्तन होगा तब रूप का ध्यान होगा इसलिए श्री हरिनाम नौ प्रकार की भक्तियों को पूर्ण करने वाली बिना नाम के नर्दा भक्ति में कोई भी भक्ति पूर्ण नहीं हो श्री नाम की महिमा वर्णन करे महाप्रभु क्या बात ये तीन चार श्लोक बड़े नाम की महिमा के बड़े महत्वपूर्ण प्यार है इसी प्रसंग में कह रहे हैं एक प्यार दे रहे हैं कि दीक्षा आदि विधि दी अपेक्षा न करे जिह्वा स्पर्शे आचांडाल स्वभावे उद्धार शी नाम की महिमा का क्या वर्णन किया जाए नाम के लिए न दीक्षा की आवश्यकता न की आवश्यकता न किसी अन्य विधि की जिहा का स्पर्श मात्र करने पर अधिकार का भेद भी नहीं है आचांडाल सभी का उद्धार करने वाले फिर यदि नाम की दीक्षा प्राप्त हो नाम दीक्षा प्राप्त हो तब तो वे नाम और भी ज्यादा कृपा करने वाले हैं वैसे भी यदि बिना दीक्षा के भी कृष्ण नाम ग्रहण कर लिया जाए तब भी वह पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति संसार निवृत्ति दो चीज तो बिना दीक्षा के भी यदि कोई कृष्ण नाम ले तब भी दो चीज तो उसको मिल जाएगी पाप की निवृत्ति हो जाएगी और उसे संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी सेवा सुख चाहना है तो सेवा सुख चाहने के लिए के श्री गुरुदेव के श्रीमुख से नाम ग्रहण करना चाहिए दीक्षा भी नाम की होनी चाहिए तो कह रहे हैं दीक्षा परश्चर्यादि विधि अपेक्षा न करे श्री नाम दीक्षा परश्चर्या इनकी भी अपेक्षा नहीं करता है आनुष्क फल करे संसारे क्षय चित्त आकर्षिया करे प्रेम कृष्ण प्रेमोदय श्री नाम की एक विशेषता है क्या आनुष्घिक रूप में नाम के दो फल पाप की निवृत्ति और का क्षय जन्म मृत्यु से मुक्ति ये तो नाम का आनुसंगिक फल है नाम का मुख्य फल जो है वो चित्त का आकर्षित करना और प्रेम का उदय करना पूर्ण प्रेम की प्राप्ति वह दीक्षा विधि के द्वारा हो जाती है। फिर खंडवासी मुकुंद रघुनाथ नरहरी ये तीन जन हैं। एक दिन श्री खंडवासी मुकुंद से महाप्रभु ने पूछा उनके पास में उनके लड़के हैं छोटे से बालक हैं, श्री रघुनंदन महाप्रभु मुकुंद से पूछ रहे हैं कि मुकुंद, ये बालक तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो जैसे हंसी-हंसी करते हंसी में कहते हैं कोई भी बालक आए कोई छोटी सी बालिका हो आ दादी बैठ हमारी माथे पे जैसे प्रयास करते है किसी बच्चे से आओ दादी आओ दादी जी आओ ऐसे जैसे बालक से प्रयास करते हैं ऐसे महाप्रभु प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते हुए पूछ रहे हैं मुकुंद ये रघुनंदन तुम्हारा पिता है कि तुम रघुनंदन के पिता हो और महाप्रभु किम्बा रघुनंदन पिता तुम्हें तमहार तहार तनय निश्चय करिया या कहो याओ संशय मुझे संदेह कई बार हो जाता है जरा बताओ तुम इनके पिता हो कि ये तुम्हारा पिता है मुकुंद एकदम गंभीर हो गए और गंभीर होकर के बोले बोले प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य सत्य कह रहा हूं कि रघुनंदन मोर पिता है रघुनंदन मेरे पिता है महाप्रभु तो हंसी की बात को इतनी गंभीर होते हुए देखकर के एकदम बोले बात तो हंसी की थी हंसी हंसी में पूछा था एकदम गंभीर होकर के पूछ रहे हैं कि कैसे इसको बताओ उस समय श्री भक्त गौरे कहे सुन मुकुंदे प्रेम निगूल निर्मल प्रेम ये दग्ध हेम कह रहे हैं कि रघुनंदन ही वास्तव में मेरे पिता हैं मैं इनका पुत्र हूं क्योंकि रघुनंदन हरि अत रघु पिता अमार निश्चित हरी आपकी कृपा रघुनंदन को पहले मिली और पिता की उम्र होती है बड़ी पुत्र की उम्र होती है छोटी आपने रघुनंदन के ऊपर कृपा की पहले और रघुनंदन की प्रीति को देख करके रघुनंदन के माध्यम से हम लोग भी आपके साथ में मिले तो हमारी उम्र हुई कम और रघुनंदन की भक्ति की उम्र भजन की उम्र हुई ज्यादा इसलिए रघुनंदन हुआ पिता मैं रघुनंदन का पुत्र ऐसे कहा महाप्रभु एकदम संतुष्ट होकर के विराजमान हुए और भक्ति की मेहमा सुनकर के उस समय अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे बाह्य राज्य वैद्यो करे राज सेवा अंतरे कृष्ण प्रेम केवा मुकुंद खंडवासी मुकुंद ये बाहर तो राजवैद्य हैं, जगत की सेवा कर रहे हैं परंतु भीतर इनमें कृष्ण प्रेम पर रूप से विराजमान। एक दिन बलच राजा उच्च टूंगी थे अग्रते एक बार की बात है कि ये ऊंचे एक मुसलमान राजा था वो ऊंचे मंच के ऊपर बैठा था और उसके साथ में चिकित्सा संबंधी कोई बात कर रहे थे इतने में ही कोई सेवक मोर पंख का की मोर पंखी लेकर के पंखा लेकर के आया और उसके पंखा जैसी करने लगा मोर पंख को देखते ही श्री मुकुंद खंडवासी मुकुंद हृदय में एकदम प्रेम उदय हो गया और मंच से नीचे गिर राजा संधा के मुकुंद की मृत्यु हो गई है नीचे उतरा जिससे मुझे हिलाकर के देखा उस समय क्या मुकुंद तुम्हारे चोट तो नहीं लगे मुकुंद बोले बोल चोट ज्यादा नहीं लगी कोई ऐसी बात नहीं है बोले गिरे कैसे मुकुंद ने बहना बना दिया कि मुझे मृगी का रोग है ऐसा बहाना बना दिया और अपने प्रेम को छुपा गए यवन राजा के सामने महाचतुर हैं मृगी का रोग बता करके अपने प्रेम को छिपा गए मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन तुम कार्य धर्म धन उपार्जन के तुम तुम्हारा कार्य है धर्म की रक्षा सहित धन का उपार्जन रघुनंदन का काम है ये कृष्ण सेवा करना सबको यथा योग्य सब में आशीर्वाद प्रदान किया है सालों विद्यावाचस्पति ये दोनों भाई हैं इनको भी महाप्रभु ने बेदा और कह रहे हैं कि सार्वभौम की सार्वजनिकाचार्य इनकी तो श्री दारू ब्रह्म उनमें परम प्रीति है अर्थात में जो श्री जगन्नाथ जी विराजमान है श्री मंदिर में उनमें इनकी प्रीति है और बात विद्यालाचस्पति जो हैं इनकी प्रीति इनके छोटे भाई उनकी प्रीति श्री गंगा ऐसे दोनों की दारू ब्रह्म और जल ब्रह्म जलरूप जो श्री जगन्नाथ जी हैं उनमें और श्री दारू ब्रह्म इनमें इनकी अपूर्वी है भाग्यरथी श्री गंगा जी उनको साक्षात भगवत स्वरूप समझ करके ही मानते मुरारी गुप्त इनका आलिंगन किया कह रहे हैं कि परम मधुर गुप्त ब्रजेंदु कुमार कह रहे हैं सब लोगों को समझाते हुए कि मुरारी गुप्त सर्वदा रामचंद्र जी की भक्ति में अत्यंत विराजमान है और रामचंद्र जी की भक्ति में मैं इनसे एक बार इनकी परीक्षा करने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने इनसे कहा कि मुरारी गुप्त श्री राम जी की प्रीति करते हो ठीक है परंतु तो परम मधुर गुप्त ब्रजेंद्र कुमार हमारे ब्रजेंद्र कुमार परम मधुर है तुम अब राम जी की प्रीति को तो हाथ जोड़ो और आ जाओ इधर वीरेंद्र कुमार श्री कृष्ण उनकी प्रीति करने में आ जाओ वे स्वयं भगवान हैं सर्वांशी हैं विशुद्ध निर्मल प्रेममय हैं विदग्ध चतुर रसिक श्रोमणी हैं कृष्ण के चरित्र मधुर हैं सही कृष्ण भज तुम हो कृष्णाश्रय अब रामाश्रय बहुत हो गया अब तुम कृष्णाश्रय बन जाओ कृष्ण का भजन करो राम जी की भक्ति को हाथ जोड़ और कृष्ण भक्ति करना प्रारंभ करो कृष्ण बिना उपासना मन नाही लय और अनन्य कृष्ण उपासना किया करो मुरारी मुरारीगुप्त तो कुछ बोले नहीं मुरारी मोरारुप्त हनुमान जी बता रहे हैं महाप्रभु की नीलम बोले नहीं सुन रहे हैं महाप्रभु ने एक दिन कहा दो चार दिन के बाद में फिर कहा फिर दो चार दिन के बाद में फिर यही बात कही कि अब कृष्ण उपासना में आ जाओ हो गए राम राम जी की उपासना कृष्ण उपासना में आ जाओ एता बने घरे गेला चिंते रात्रि काले, महाप्रभु के बार बार आग्रह को सुनकर के श्री मुरारी गुप्त घर गए और रात भर रोते रहे कि हाय रघु थ त्याग चिंती हमले कि मेरे रघुनाथ मुझसे छूट जाएंगे और यह विचार करके विफल हो रहे हैं रात भर सोई नहीं और विचार कर रहे हैं कि के केमन छाने श्री रघुनाथेर चरण रघुनाथ त्याग आज रात्रि हाँ राम मोह करण हाल में रामचंद्र जी का त्याग कैसे करूंगा हे श्री राघवेंद्र आज मेरी इस रात को ही मृत्यु हो जाए मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ रही है आज मेरी मृत्यु रात को ही हो जानी चाहिए नहीं तो कब तक महाप्रभु को तालूंगा कल तो मुझे कृष्ण दीक्षा लेनी पड़ेगी महाप्रभु कई दिन से कह रहे हैं कल कृष्ण दीक्षा लेनी पड़ेगी अब कैसे करूं ऐसा कहते हुए रात भर क्रंदन करते रहे रात को जागरण किया है प्रातः काल आकर के मेरे चरण पकड़ करके ये ही कह रहे हैं मी गुप्त कि हे प्रभु रघुनाथ पाए मुई बेचिया माथा मैंने अपने सिर को श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी के चरणों में बेच दिया है और मैं अपने बेचे हुए सिर को कैसे वहां से निकालूं? मन अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा है मुझे रघुनाथ के चरण छोड़ते नहीं बन रहा है परंतु तो आपकी आज्ञा भी कैसे टालूं? आपकी आज्ञा का भी भंग कब तक करूं श्री बचन सुनकर के ये महाप्रभु उस समय श्री मुरारी गुप्त जी के वचन सुन करके एकदम आनंदित हुए और गले से लगाया और कह रहे हैं साधु साधु तुम्हार सुदृढ़ बचन हे मुरारी गुप्त तुम वास्तव में तुम्हारा दृढ़ वचन है मेरे वचन से तुम्हारा मन तला नहीं साक्षात हनुमान तुम्हें श्री राम किंकर तुम के इन तार चरण तो जब तुम साक्षात हनुमान हो तो फिर कैसे तुम उनके चरणों को त्याग कर सकोगे ऐसा कह करके श्री महाप्रभु ने उस श्री मुरार गुप्त को छाती से लगा लिया है परम परम आनंद हुए है। श्री हैं श्रीमद महाप्रभु फिर वासुदेव दत्त जो है उनसे मिले और वासुदेव दत्त विदा होते हुए महाप्रभु से विदा हो हैं। सब लोग विदा का क्षण है परम भावक्षण क्षण है एक एक भक्त उनके चरित्र का वर्णन भी हो रहा है और महाप्रभु उनके गुण का गायन कर रहे हैं और जगत के सामने उनकी महिमा को प्रकट भी कर रहे हैं विदा होते सब श्री वासुदेव दत्त उस समय महाप्रभु के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं और लोटपोट होते हुए कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे एक बरदान मांगता हूं महाप्रभु बोले मांगो बरदान बोले जीवर पाप लय हम करो नरक भोग सकल जीवर प्रभु गुचाओ घुचाओ भवरो बरदान मांगता हूं कि संसार के जितने भी पापी हैं उन सबों के पाप मेरे भीतर आ जाएं और मैं उन पापों का फल नरक में जाकर के भोग उन पापियों को नरक नहीं भोगना पड़े उन पापियों की ओर से मैं नरक भोग करूं और आप इन सब जीवों के पापी जनहों के भव रोग को मुक्त कर दें बोले श्री वासुदेव दत्त की जय गजब ये प्रहलाद जी के अवतार हैं और प्रहलाद जी के अवतार होकर के प्रहलाद जी जैसी भावना धारण करके श्री वासुदेव दत्त कह रहे हैं कि जगत के जितने भी पापी उनके पाप मुझे लग जाएं और उनके लिए मैं नरक में जाने के लिए करोड़ों वर्ष तक नरक भोगने के लिए तैयार हूं यदि आप इन जीवों का उद्धार कर पाप के कारण इनको कहीं नरक भोग नहीं हो श्री महाप्रभु एकदम रिझ गए एकदम दृढ़ चित्त दृढ़ चित्र हो गए हैं और उस समय रोमांचित हो, हो रहे हैं कृष्ण से ही सत्य करे यही मांगे बिल्कुल और कह रहे हैं कि वासुदेव दत्त तुमने जिन जिन जीवों का कल्याण चाहा होगा जरूर श्री कृष्ण उनका कल्याण करेंगे बोलो भक्त असल भगवान की ये दिखा रहे हैं कि यदि कोई वैष्णव किसी जीव के लिए प्रभु से प्रार्थना कर दे तो ठाकुर उसको अवश्य ही तारे यदा यमुन गृणाती भगवान आत्मभाविता भक्ति के हृदय में यदि किसी जीव के प्रति कल्याण की भावना हो श्री गुरुदेव के हृदय में किसी जीव के प्रति कल्याण की भावना हो तो ठाकुर उस जीव का उद्धार अवश्य करे अतः जब जीव श्री कृष्ण शरण गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करता है तो श्री गुरुदेव श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव की प्रार्थना से जीव ने साधन नहीं किया है तब भी जीव का कल्याण हो जाता है बोलो गुरुदेव भगवान की जीव गुरुदेव ने प्रार्थना कर दी तो जीव का उद्धार हो जाता है वासुदेव दत्त प्रहलाद जी के तरह से प्रार्थना करे हैं कि शरणम प्रीतोपरणम से कदम प्रल्लाद जी ने सिंह नृसिंह भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु इन जीवों में यह सामर्थ्य नहीं है कि ये आपको पहचान आप ही इन जीवों को कृपा करके अपनी शरणागति में लीजिए और महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम जो वांछा कर रहे हो वो अवश्य ही श्री प्रभु करेंगे उसके लिए तुमको नरक जाने की जरूरत नहीं है वैष्णव पाप कृष्ण दूर करे सब वैष्णव के जितने भी पाप हैं वे सब दूर श्री प्रभु अपने आप ही कर देते हैं श्री प्रभु उनकी स्तुति करती हुई श्रुति भी कहती जय है। जय हैजाम है वेद स्तुति के श्लोक को उस समय श्रीमद महाप्रभु पढ़ रहे हैं कि जय जय जय हजाम हे प्रभु आपकी जय हो जय हो आप जय हजाम जीवों की अज्ञान रूपी इस अजा माया को मार दो भगवान बोले वाह माया भी तो मेरी एक शक्ति है मेरी कोई शक्ति कम हो जाएगी माया के नष्ट हो जाने से आपकी कोई भी शक्ति कम नहीं होगी आप में कोई अंतर नहीं आता है अरे एक बकरिया हट गई तो आपके पास में तो कृपारूपी रूपी कामधेनु विराजमान है जहां कृपा रूपी कामधेनु विराजमान है वहां इस बकरिया के दूध को, को आप मार दो ये माया कैसी है दोष ग्रभीत गुणान इसमें जीव का सम्मोहन करने का दोष लगा हुआ है जीव विमोह रूपी दोष माया में लगा हुआ है जीव अपने स्वस्वरूप को भूल जाता है अपने श्रोत श्री प्रभु उनको माया के कारण भूल रहा है और गृहित गुणम और ये गुणों को धारण किए हुए है मान त्रिगुणात्म का है परंतु त्रिगुणात्म का <laughs> जब इस जीव को गुण के कारण शरीर मिलता है तो इस शरीर के द्वारा ही तो भजन करेगा इसलिए इसमें एक गुण भी है कि माया के कारण जीव को शरीर मिला और उस शरीर के द्वारा वो भजन करेगा तो माया में दोष भी है और गुण भी है दोष दोष तो ये है कि जीव को विमोहित करती है परंतु तो गृहित गुणान माने भजन की सामग्री रूप मनुष्य देह भी यह माया जीव को प्रदान करती है अतः इसमें गुण भी विराजमान है माया व्यर्थ नहीं है जगत व्यर्थ नहीं है जगत बड़े काम की चीज है जगत नहीं होता तो हमको शरीर नहीं मिलता शरीर नहीं मिलता तो भजन कैसे करते इसलिए जगत की भी उपयोगता है दोष ग्रभित गुणाम तम तो से यथात्मना समविरुद्ध समस्त भाव भगा हे प्रभु आप तो स्वरूप शक्ति से युक्त होकर के विराजमान है और आप इस जीव की अविद्या रूपी माया को यदि नष्ट कर देंगे तो आपने कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि समवरुद्ध समस्त भग आप भग माने ऐश्वर्य अनंत स्वरूप शक्ति को धारण किए हुए हैं अग जग दो को साम अखिल शक्त्यम बोधक ते। हे प्रभु आप अग और जग अग माने जो गमन नहीं करते हैं वे कौन बोले वृक्ष जो स्थावरिया हैं उनके भी आप स्वामी हैं और जग जगत ओ जो चलते हुए प्राणी हैं उनके भी आप शक्ति उनमें भी शक्ति जगाने वाले होकर के आप विराजमान हैं अग जग दो साम ओ शरीर तो चलते हुए या न चलते हुए स्थावर और जन्म दोनों प्रकार के ओपसान माने जो शरीर हैं उनमें अखिल शक्तियां वो सारी शक्तियों को इंद्रियों को चेतना प्रदान करने वाले आप ही हो क्वच दजया आत्मनाच चलता आप कभी जब माया की ओर दृष्टि डालते हैं त्रिगुणात्मक माया की ओर दृष्टि डालते हैं उससे माया संपूर्ण जगत को प्रकट कर देती है जब प्रलय होता है उस समय प्रलय के समय आप स्वरूप शक्ति के साथ में खेलते हैं सृष्टि के समय आप माया शक्ति के साथ में भी खेल करके उससे जगत की रचना करते हैं क्विंत अजय कभी माया के साथ में आप खेलते हैं माया की शक्ति के द्वारा जगत की रचना करते हैं और कभी प्रलय काल में भी आप नृत्य श्रीमत नाम धाम रूप लीला परकर के साथ में अपने अप्रकट शील वृंदावन अप्रकट श्री वैकुंठध धाम गोलक इनमें क्रीड़ा करते हुए विराजमान है चरता तो कभी माया शक्ति और कभी स्वरूप शक्ति के साथ में आप विचरण करते हैं अनचरे निगम हम श्रुतियां निष्कर्ष रूप में अनचरे आपका ही हम अनुसरण करती हैं हम निगम आपका ही वर्णन करते हैं और नेतृत्ति कहकर के हम यह बताते हैं कि यह जगत उपास्य नहीं है जीव उपास्य नहीं है ये सब इति इति इतिमे परिणाम से युक्त होकर के विराजमान है जगत जीव अल्प होकर के विराजमान है ंतु तो आप विभु और अपरिणामी होकर के विराजमान हैं इसलिए आप ही उपास्य हैं तो हम अथन निरसन वृत्ति के द्वारा स्वरूप शक्ति के साथ में क्रीड़ा करने वाले आपकी ही महिमा का गायन करने वाले हैं ऐसी श्रुति निरंतर निरंतर वर्णन करती हैं ऐसे श्री प्रभु ने सबको विदा दी श्री गदाधर पंडित प्रभु पाशे महाप्रभु ने गदा पंडित बोले कि मैं अब नहीं जाऊंगा श्री गदा पंडित वैसे भी श्री राधा रानी के स्वरूप है गौर में निकुंज में जो राधा रानी वही ही यहाँ पर श्री गदाधर पंडित श्रीम महाप्रभु दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान इसलिए श्री नवद्वीप लीला में तो गौर गदाधर उपासना है परंतु तो यहां पर श्री महाप्रभु ने गागर पंडित को अपने पास में नहीं रखा गंभीर में नहीं रखा उनको टोटा गोपीनाथ में भेज दिया दूर रखकर नित्य मिलते हैं परंतु तो श्री पास में यदि राधिका रहेंगी, तो राधिका भाव से महाप्रभु के अनुभव में बाधा पड़ेगी इसलिए श्री गदागर पंडित को अलग रखा गदार पंडित सर्वदा विराजमान श्री सार सबको इस प्रकार श्रीमंद महाप्रभु ने उस समय विदा दी है सार्वजन उस समय महाप्रभु के पास में आए और महाप्रभु से कह रहे हैं कि महाप्रभु आपसे एक भिक्षा मांगता हूं बोल क्या बोले एक महीने आपको मेरे यहां पर भिक्षा करनी पड़ेगी महाप्रभु बोले हाँ ऐसा कहीं होता है क्या ये कोई भिक्षा हुई क्या एक महीने मेरे यहां पर भिक्षा करो ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक भिक्षा तो भिक्षा है वो माधुपरी है वो एक साथ वो तो एकदम स्थूल भिक्षा हो जाएगी प्रभु कहे धर्म न है कभी न पारी बोले ना ना ये धर्म नहीं है ऐसा नहीं कर पाऊंगा कोई कहे कि सदा मेरे साथ में भोजन करो बोले ना ऐसा नहीं होगा माँ प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी भिक्षा एक दिवस महीने में एक दिन तुम्हारे यहां पर भिक्षा करेंगे इतनी बात साल उन्होंने माना एक महीने करते हो तो दस दिन तो करनी पड़ेगी अब कैसा नेगोशिएशन चल रहा है बार्गेनिंग चल रही है महाप्रभु के साथ में बारगेनिंग हो रही है बोले नहीं दस दिन तो मेरे यहां पे भिक्षा करनी पड़ेगी महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं नहीं पांच दिन तार भिक्षा नियम कौन पांच दिन तो करनी ही पड़ेगी अब नहीं मानूंगा नहीं एक दिन बोले एक दिन नहीं पांच दिन ऐसे तीस दिन से घटते घटते पांच दिन में महाप्रभु ने इनकी भिक्षा स्वीकार की है ऐसी अपूर्व प्रीति विराजमान है अन्य अन्य जितने भी भक्त हैं वे मिल रहे हैं बाकी की जो है वो सोलह है जो अन्य स्थान हैं उनके यहाँ पर भी एक एक दिन एक एक दिन भिक्षा ऐसे करते हुए शिव महापुर दो दो दिन की भिक्षा करते हुए ये शिविर महाप्र हो कहीं विराजमान किसी के दिन पांच किसी के दिन दो ऐसे महाप्रभुकी पूरी भिक्षा सेट हो गई है बद बद गई है भट्टाचार्य कहे ना करो विस्मय ये खाईते तार शक्त भोग सिद्धि श्री भट्टाचार्य के यहाँ पर जिसमें भोजन करने के लिए गए बड़ी सुंदर सारी सामग्री उनको स्थापित की सौ चूल्हे में जितनी पाक रचना हो समय हो गया सौ चूल्हे में जितनी पाक रचना हो उतनी शीघ्रता से भट्टाचार्य ने क्षणों में ही पूरी कर ली है और जिस समय आसन लगाया है उस समय महाप्रभु देख रहे हैं इतना भोजन में कैसे करूंगा श्री शारु भट्टाचार्य कह रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा भोजन है आप बैठो कुछ भी मुझे परिश्रम नहीं होगा तो एक चर्चिता उठन दासाया जितना अरोगा जाए उतना आरोगी ना नहीं तो पीछे बहुत से हैं प्रसाद या भगत तो प्रसाद तो, तो सबको मिल जाएगा कोई चिंता की बात नहीं द्वारका में सोलह शस्त्र महर्षियों के मंदिर में आप भोजन करो कौन बड़ी बात है इसलिए सात गोपो के साथ में उपनंद नंद ताऊ सबके साथ में भोजन करते हैं ये तो थोड़ा सा भोजन है इतनी बड़ी पातल सज रही है इतनी सारी सामग्री सज रही है और उसी समय अमोघ ये आगे साध भट्टाचार्य के जमाई हैं अब जमाई राजा को तो कोई रोकेगा नहीं घर के ही व्यक्ति हैं तो ये उस समय आगे है कुलीन और पंत नंदा के हैं देखकर के करके कहने लगे तुप्त तो हाय दस बार चौन हाय इतना इतना भोजन इतने भोजन में तो दस बारह आदमी उनका समाधान हो जाए दस बारह आदमी का पेट भर जाए और इतना अंध तुम्हारा एकला सन्यासी कौरे एक भोजन अकेले सन्यासी इतना भोजन ये जैसे ही अमोक को देखा भट्टाचार्य बड़े गुस्सा हुए और उस समय भट्टाचार्य ने दृष्टि पड़ते ही अमोक जो है वो वहां से गया भाग दिया भट्टाचार्य को बड़ी गुस्सा आई और भट्टाचार्य धावे लगे आने के लिए जो दौड़े उस समय अमोघ भाग भाग गया है उसका पता ही नहीं लगा ये सुन करके तार गाली साफ देते भट्टाचार्य आए लगा अनेक अनेक गाली देते हुए भट्टाचार्य लौट करके आए अमोघ के मुख से निंदा सुनकर के महा महाप्रभु हंस रहे हैं साठी की मां अमोक के बचन को सुनकर के अपनी छाती माथे कूट रही है साठी बेटी का नाम है सो साल भट्टाचार्य की पुत्री का नाम है साठी तो साठी की मां इनकी पत्नी ये सिर पीट रही हैं, और उस क्रोध करती हुई ये महिला बोली कि साठी रांडी हाक आप बोले बार बार अली साथी तू राण हो जा कौन अपनी बेटी के लिए ऐसा कह सकती है पंत में कितनी प्रीति श्री सार भट्टाचार्य की सारु भट्टाचार्य की प्रीत पत्नी अपनी बेटी को गाली दे रही है कि जा तू वैधव्य को प्राप्त कर साथी रानी उ यह बोले बार बार श्री महाप्रभु उनको आनंद पूर्वक भूजन कराया महाप्रभु करिया भट्ट दिल मुखवास मुखवास दे रहे हैं तुलसी मंजरी लवंग दिया और कह रहे हैं कि मर अच्छी हुआ अच्छा मैंने आपको निमंत्रण दिया आपको घर पे बुला करके आपकी निंदा और करवाई इस अपराध को आप क्षमा करना क्षमा करना प्रभु कहे निंदा सहज कहे वह अपराध बोले ये तो सहज बात कह दी वास्तव में सत्य बात जो थी वो कहा तुमने इतना सारा सामान रचना करके और इतना परोस दिया मेरे सामने तो अमोग ने जो कुछ भी कहा वो झूठ झूठ नहीं कहा था सत्य कहा था श्री घर आश भट्टाचार्य आप निंदिया श्री भट्टाचार्य महाप्रभु को विदा करने के लिए आए लौट करके आए अपनी पत्नी से कह रहे हैं हाय हम कैसे पतित हो गए क्या हो गया हाय महाप्रभु का आज कितना हमने अपराध किया है हम ब्राह्मण धर्म से भी पतित हो गए रात्र अमोग पलायन ग अमोग जो है वो भाग करके उस रात्रि को चला गया और प्रातः काले तारे व्याधि का और अमोग ने क्यों भगवान की निंदा की थी इसलिए इसको दस हो गए विशूच हो गए हैजा हो गए विसूच हो गए गोपीनाथ आचार्य प्रभु के दर्शन करने के लिए गए श्री गोपीनाथ आचार्य दोनों कह रहे हैं साथी माता वहां पता लगा कि विष्णु का व्याधिते अमोक छाड़ी जीवन के हैजा हो गया है और अब अमोक बचेगा नहीं उसका जीवन जाने वाला शुनिक कृपा में प्रभु आयेला धायला श्री महाप्रभु दौड़ करके आए अमोक की छाती के ऊपर हाथ रख के कह रहे हैं कि अरे अमोक ब्राह्मण का हृदय सहज निर्मल होता है ये हृदय को ब्राह्मण का हृदय कृष्ण को बसाने के लिए परम योग्य स्थान है सबको ही बसाना चाहिए विशेष रूप से ब्राह्मण को तो अपने हृदय में कृष्ण को ही बचाना चाहिए पंत मास बसाई ले जहां कृष्ण को बसाना चाहिए वहां पर तुमने रूपी चांदाली को क्यों बसा दिया? इस मात्सर चांदाली ईर्ष्या रूपी चांडाली को इस पवित्र स्थान पर बसा करके अपने हृदय रूपी पवित्र स्थान को घर को तुमने क्यों मेला कर लिया है श्री होम संघ के संग से तुम्हारे सारे कलमश क्षय हो चुके हैं अब इस कलमश को धुल जाने पर अब दोबारा ईर्षा को मताने दो और जीव कृष्ण नाम लब तो तुम निरंतर तुम्हारी जुवा कृष्ण नाम का उच्चारण करे ऐसा कहते ही महाप्रभु ने छाती में रख करके कहा के कृष्ण कह कृष्ण कह ऐसे जो कहा सो ही सुन कृष्ण कृष्ण भले अमोघ उठेला मृत्युशैया से अमोघ कृष्ण कृष्ण कह करके स्वस्थ होकर के उठ गया और उसका विषुज का रोग जो रोग था वो दूर हो गया और प्रेमक्त होकर के नाचने लगा प्रभु के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और चढ़ाई ते चढ़ाई ते गाल फुलाई ले हाथे घर ही गोपीनाथा चारे निषेध अपने हाथ से अपने गाल के ऊपर धड़ाधर चाटा लगा रहा है अमोह और अपने गालों को सुझा लिया अमोक ने पश्चाताप में उस समय गोपीनाथ आचार्य उन्होंने आए और उन्होंने अमोक के हाथों को पकड़ लिया बोले अरे ये क्या कर रहे हो बहुत हो गया ऐसे नहीं करते हैं ऐसे नहीं करते गौर हरी वो ऐसे शिमन महाप्रभु अपूर्व कृपालु होकर के विराजमान और अमोक जो हैं उनको लेकर के आप पढ़ारे सार्वभौम श्री महाप्रभु कह रहे हैं आश्वासन दे रहे हैं कि तुम हों के स्नेह पात्र हो मेरे भी परम स्नेह प्रभु के वचन उल्लेखनीय गजब वचन है कि सार्व भौम ग्रहे दास दासी ये कुकुर जन कुक्कुरु दूर बोले श्री साधु के घर के जितने भी दास दासी हैं उनकी बात तो जाने दो जो कुकुर है वह भी मेरा परम परम प्यारी है प्यारा है अन्य लोगों की बात को जाने दो अमोल तुम शिशु हो तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं दोष नहीं है अब उपवास मत करना चलो भोजन करो ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु ने अमोल को स्नान करवाया भोजन करवाया है और तावत रही वा आम थी यावत न जब जब तक तक तुम खाओगे नहीं तब तक यहां नहीं तब मैं से हिलने वाला ऐसा के अपने सामने जब भोजन के लिए हा कर ली तब श्री महाप्रभु उस समय हटे और श्री शारूण भट्टाचार से भी कह रहे हैं खबरदार अब अमोक के प्रति तुम अपने हृदय में क्रोध का भाव मत रखना बालक है बालक के दोष को पिता नहीं लेते हैं वो तो पालक हो करके विराजमान भक्त ग्रह करे भोजन विलास विलासाराना चित्र चरित्र प्रकाश इस प्रकार भोजन करते करते श्रीमन महाप्रभु श्री पांच दिन महीने में श्री साल भट्टाचार्य उनके यहाँ पर भिक्षा हैं और ये अपूर्व विलास करते हुए विराजमान है श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस चैतन्य चरित कहे कृष्णदास श्री रूप रघुनाथ इनके चरणार्दि की आशा को ग्रहण करके उनके आश्रय को ग्रहण करके श्री चैतन्य चरित्र जो बड़ों से सुना श्री रूप गोस्वामी जी से श्री रघुनाथ गोस्वामी जी से श्री स्वरूप दामोदर अन्य अन्य पहले जो आचार्य हुए हैं उनके द्वारा जो चैतन चर चरित्र के जो सूत्र मुझे प्राप्त हुए उनके आधार पर ये श्री के चरित्र का गायन किया गया श्री मैं केवल उनका पुनर्नुवाद मात्र कर रहा हूं पुनर्वचन वाचन मात्र कर रहा हूँ श्री चैतन्य चरित्र के मुख्य व्यासो श्री वन्नावन दास जी चैतन्य भागवत वो मुख्य है मैंने तो उनके ही अंश को लेकर के आगे पीछे जो चरित्र हो रहे थे जो चरित्र छूट गए थे जहां पर व्याख्या और दार्शनिक सिद्धांत उनके व्याख्या की जरूरत थी औपासनिक सिद्धांतों की जरूरत थी भक्तों की रहनी को कहीं स्पष्ट करने की जो जरूरत थी जो भक्तों का जो कर्म और उनका जो पूजन विधान है उसको करने की जरूरत थी उनको स्थापित करने के लिए चेतन चरित्र के माध्यम से धर्म के ये चार जो अंग हैं इनको स्थापित करने के लिए इस चरित्र का पुनः संकलन मात्र किया धर्म के चार अंग होते हैं एक है दर्शन जिसको हम कहते हैं ज्ञान कांड दूसरा है कर्म कांड या धार्मिक क्रियाएं रिचुअल्स फिलोसफी रिचुअल्स दो चीज तीसरा जो है वो धर्म का अंश होता है वह होता है उपासना ईश्वर के साथ में भावात्मक संबंध उपासना राग संबंध प्रत्येक धर्म में विद्यमान और चौथा है वह है कहीं सदाचार जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं इफिक्स। श्री चैतन चरतामृत वह भक्तों के चरित्र के इन चारों पक्षों को दर्शन का पक्ष कर्मकांड का पक्ष धर्मशास्त्र का पक्ष और रागमयी उपासना का पक्ष इन चारों पक्षों को श्री चैतन चरतामृत विशेष रूप से प्रकट करता है और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने इन चारों पक्षों को श्री चैतन्य चरित्र के साथ ही साथ बहुत मधुर प्रकार से से प्रकट किया उपदेश देने के के लिए बैठेंगे तो बोर हो जाए परंतु माध्यम भजन की कैसी रीति है वैष्णवों का क्या धर्मशास्त्र है धर्मशास्त्र एक अलग वस्तु है और वैष्णवों का जो धर्मशास्त्र है वो एक अलग वस्तु है वैष्णव का दर्शन और वैष्णवों की कर्मकांड पद्धति सब को माने धार्मिक के एक समग्र रूप को श्री कविराज गोस्वामी ने कृपा करके प्रकट किया विचार तो श्री बाबा के के आराधना महोत्सव ऊपर ये था कि नौ दिन का समय नहीं तो सात दिन का समय था सात दिन की गौरव कथा कहने की बात आई थी पर मैंने कहा था कि नहीं नौ दिन रखे तो नौ दिन में भी पूरा तो हुआ नहीं आधा ही रह गया आधा श्री बाबा के वो के परमप्रिय और वैष्णव गण जो भागवत निवास की जो पद्धति रही है कि शुद्ध राग में जो भक्ति, रागानुगा भक्ति, उस रागानुगा भक्ति की जिस को श्री छोटे बाबा श्री कृपा सुंद बाबाजी महाराज और श्री बड़े बाबा जी पंडित बाबा उनने जो कृपा करके एक पद्धति इस ज्योतिष स्तंभ से संपूर्ण जगत में राधानीम्रभु की भक्ति का एक आदर्श प्रस्तुत किया गया उस विरक्त आदर्श को श्री बाबा ने अपने जीवन में निरंतर निरंतर धारण किया और उसका सारे जगत में विस्तार किया चारों संप्रदाय के सभी वैष्णव श्री बाबा के आश्रित होकर के रहे बाबा ने किसी को दीक्षा दी नहीं परंतु सभी श्री पंडित बाबा के शिक्षा गुरु मान करके पंडित बाबा के आदेश के अनुसार भजन की पद्धति को लेकर के चले अपने बाल्यकाल से मैंने दर्शन तो नहीं किए बाबा के मेरा जन्म चौवालीस में हुआ बाबा 42 में पर हार गए दो वर्ष पहले तो दर्शन तो नहीं किए परंतु तो घर में सदा ये सुनते रहे कहीं भी कोई बात आती नहीं बड़े बाबा ऐसा कहते थे बड़े बाबा ऐसा कहते थे बड़े बाबा ने ये कहा तो बड़े बाबा हम बड़े बाबा करके ही घर में श्री बाबा को संबोधित किया जाता तो उन बड़े बाबा की जो रीति है उसको तो सदा घर में एक आदर्श के रूप में एक मानक के रूप में कहीं स्थापित किया गया और उसको बाल्यकाल से सुनते रहे बाबा की पूरे परिवार के ऊपर अत्यंत अत्यंत कृपा रही श्री दादाजी महाराज बड़े बाबाजी जी महाराज उनके सबके पूरे परिवार की इस बालक के ऊपर इस परिवार के ऊपर सदा सदा कृपा रही श्री बाबा के आज आराधना महोत्सव के ऊपर श्री बाबा के श्री चरणार्घ में कोट कोट बंधन और ये जो बाल वचनावली उनको वचनावलीपण किया तोतली भाषा में जो शुद्ध अशुद्ध जो कुछ भी गायन हुआ है उसको बाबा कृपा करके स्वीकार करेंगे जो त्रुटि बनी है उनको क्षमा करेंगे सभी वैष्णवाचार्यों के वैष्णव के श्री चरणारुन में वंदन है कि वे शक्ति संचार करें श्री राह गोंद देव उनकी सेवा करने की उनकी जो रागमयी सेवा है उस राग में सेवा में कहीं चित्रवृत्ति लगे ऐसी वैष्णवों से शक्ति संचार प्राप्त करने की प्रार्थना है सभी वैष्णवों की में जय जय जय श्री राधे श्याम गौर हरि परसों परसों सभी लोग श्री बाबा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सभी लोगों को सभी लोग पधार और प्रसाद सेवा रहे यहीं कर रहे हैं यही कर रहे हैं सब लोगों को प्रसाद के लिए यहाँ आमंत्रण दिया जा रहा है सब जय का ये जो क्रम है बड़ा सुंदर चल रहा है और जो प्रारंभ हुआ है तो इसको किसी तरह से बस आगे भी जैसे जो क्रम चल रहा है तो उसमें आगे बढ़ाने का भी जैसे भी आदेश होगा ये या पहले जैसे अष्टकाल मीला चल रही जैसे बाबा आज्ञा करेंगे उसके क्रम से वही चलेगा हाँ वही चलेगा हेल्थ चेकअप तो पूरा हो अच्छा धन्यवाद जज बाबा के लिए चिंतित हम पहले 10 बात छोड़ना करिए जय जय अच्छा जय जय कौन जानते तुम तुम को चिंता है अच्छा ओले जय नहीं भला तो हाथ हाथ मैं जो तो लेके टकरा चुके हैं पापा ने ये कहना है कि ये जय हो जय हो जय हो आलेगा <laughs>